महाभारत शांति पर्व एको एकोनशतिकिशतमोध्याय है जरा मृत्यु का उल्लंघन करने के विषय में पंचसिख और राजा जनक का संवाद युधिष्ठिर्वाच ऐश्वर्य धनम वा धनं दीर्घम आयुरवाप्याथ कथम कथं क्रमें युधिष्ठिर ने पूछा भर श्रेष्ठ महान ऐश्वर्य या प्रचुर धन अथवा बहुत बड़ी आयु पाकर मनुष्य किस तरह मृत्यु का उल्लंघन कर सकता है तपसा व सुमहता कर्मणा व श्रुति रसायन प्रयोग कहना अपनो ते दरान तक वह गुरुतर तपस्या करके महान कर्मों का अनुष्ठान करके वेद शास्त्रों का अध्ययन करके अथवा नाना प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके किन उपायों द्वारा जरा और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है भीष्म्यम मम पुरातन भिक्षो पंच सिख से संवाद जनक ने कहा यदि इस विषय में विद्वान पुरुष सन्यासी पंच तथा राजा जनक के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं वे देहो जनको राजम परेक्षित पंच सिखम चिन्ह धर्मार्थ संशय एक समय की बात है निदेह देश के राजा जनक ने वेद वेदताओं में श्रेष्ठ महर्षि से जिनके धर्म और अर्थ विषयक संदेह नष्ट हो गए थे इस प्रकार प्रश्न किया के नृत्तेन भगवन्नति क्रांबे जरात तपसावाथ बुद्धिया व कर्मणा व श्रुतेन वगवान किस आचार तपस्या बुद्धि कर्म अथवा शास्त्र ज्ञान के द्वारा मनुष्य जरा और मृत्यु को लाम सकता है एव मुक्त सवय देहत पर वृत्ति कथन चन चन उनके इस प्रकार पूछने पर अपरोक्ष ज्ञान से संपन्न महर्षि पंच सिख ने विदेहराज को इस प्रकार उत्तर दिया जरा और मृत्यु की निवृत्ति नहीं होती है परंतु ऐसा भी नहीं है कि किसी प्रकार उनकी निवृत्ति हो ही नहीं सकती धन और ऐश्वर्य आदि से उनकी निवृत्ति नहीं होती परंतु ज्ञान से ज्ञान से तो पुनर्जन्म की भी निवृत्ति हो जाती है फिर जरा और मृत्यु की तो बात ही क्या है न नी निते न मासा न पुनः छपाह तो प्रपद्यते ध्वाण चिराज ध्रुव ध्रुव दिन रात और महीनों के जो चक्र चल रहे हैं वे किसी के नहीं चलते हैं। इसी प्रकार जन्म मृत्यु और जरा आदि के क्रम प्राय चलते ही रहते हैं जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं वह मरण धर्मा मानव कभी दीर्घ काल के पश्चात नित्य पथ अर्थात मोक्ष मार्ग का आश्रय लेता है सर्वभूत समुक्षेद स्रोत से सदा उजमान निज काल कालसागरे जरा मृत्यु महा ग्राह न कचिद अभिपद्य काल समस्त प्राणियों का उच्छेद कर डालता है जैसे जल का प्रवाह किसी वस्तु को बहाये लिए जाता है उसी प्रकार काल सदा ही प्राणियों को अपने वेग से बहाया करता है यह काल बिना नौका के समुद्र की भांति लहरा रहा है जरा और मृत्यु विशाल ग्राह का रूप धारण करके उसमें बैठे हुए हैं उस काल सागर में बहते और डूबते हुए जीव को कोई भी बचा नहीं सकता नैवास्य कच्चिभवते नास्य पथि संगत में संबंध भी ना अत्यंत समवासोलब्धपूर्वो हि के नचीन यहाँ इस जीव का कोई भी अपना नहीं है और वह भी किसी का अपना नहीं है रास्ते में मिले हुए राहगीरों के समान यहाँ पत्नी तथा अन्य बंधु बांधवों का साथ हो जाता है परन्तु यहाँ पहले कभी किसी ने किसी के साथ चिरकाल तक सहवास का सुख नहीं उठाया है छिप्यंते न निष्ठनंत पुनः काले न जाता जाता ही वायुन वसंयाह वा जैसे गरजते हुए बादलों को हवा बारंबार उड़ाकर कर छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार काल जहा यहाँ जन्म लेने वाले प्राणियों को उनके रोने चिल्लाने पर भी विनाश की आग में झोंक देता है जरा मृत्यु ही भूतान खादिता महता कोई बलवान हो या दुर्बल बड़ा हो या छोटा उन सब प्राणियों को बुढ़ापा और मौत की भांति खा जाती है एवं भूतेश भूतात्मा नित्य भूतो ध्रुवेशु कथम जातेषु सू, मृतषु च कथम जरे इस प्रकार जब सभी प्राणी विनाशशील ही है तब नित्य स्वरूप जीवात्मा उन प्राणियों के लिए जन्म लेने पर हर्ष किसलिए माने और मर जाने पर शोक क्यों करे कुम को तो आगत कोश में ही कम श्याम कश्य कसमिन स्थित भविताम कसमात्मन तो सोची मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाऊँगा किसके साथ मेरा क्या संबंध है किस स्थान में स्थित होकर कहाँ फिर जन्म लूँगा इन सब बातों को लेकर तुम किस लिए क्या शोक कर रहे हो दृष्ट स्वर्गस् कोथ नरक च आगमान जो शुभ और अशुभ कर्म करता है उसके सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो उन कर्मों के फल फलस्वरूप स्वर्ग और नरक का दर्शन एवं उपभोग करेगा अतः शास्त्र के आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए सब लोगों को दान और यज्ञ आदि सत्कर्म करते रहना चाहिए इतने इतने महाभारत शांति पर्विख जनक संवाद एक इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पंच और जनक का संवाद विषय 300 सौ अध्याय पूरा हुआ